महाभारत शांति शांतिपर्व द्विचत्शन दिवशत तमोध्याय आश्रम धर्म की प्रस्तावना करते हुए ब्रह्मचर्य आश्रम का वर्णन सुकुवाच थरा प्रभतिज सर्गसगुणनिंद्रिया चुद्धश्वरियासर्गोम प्रधानचात्मन श्रुत सुखदेव जी ने पूछा पिताजी क्षर अर्थात प्रधान से जो चौबीस तत्वों वाली सामान्य सृष्टि हुई है तथा शब्द आदि विषयों सहित जो इंद्रिया हैं उनकी सृष्टि बुद्धि के सामर्थ्य से हुई है अतः यह अति सर्ग असाधारण सृष्टि है बंधनकारी होने के कारण इसे प्रमुख या प्रबल माना गया है यह दोनों प्रकार के सृष्टि पुरुष के संविधान से प्रकृति से उत्पन्न हुई है यह सब मैंने पहले सुन लिया है भूय एवं सद्वृत्तिम काल हेतु यदा सत प्रवर्तक्षा म अनुर्तिम अपन इस संसार में प्रत्येक युग के अनुसार जो श्रेष्ठ पुरुषों के आचार परंपरा रही है तथा जिसके अनुकूल सत्पुरुषों का वर्ताव होता आया है उसका मैं भी अनुसरण करना चाहता हूँ वेद में कर्म करो और कर्म छोड़ो ये दोनों बातें कही गई है मैं इनका तात्पर्य कैसे समझूं जिससे इनका विरोध हट जाए आप इस विषय की व्याख्या करें लोक वृत्तांत तत्व गुरु कृत् बुद्धि विमुक्ता आत्मा दक्षा मैं आप जैसे गुरु के उपदेश से पवित्र हो गया हूँ तथा मुझे जगत के वृत्तांत अर्थात लौकिक नीति रीति का भी ज्ञान हो गया है अतः धर्माचरण से बुद्धि का संस्कार करके स्थूल देह का अभिमान त्याग कर अपने अविनाशी स्वरूप परमात्मा का दर्शन करूँगा ृत्ते पुरस्ता ब्रह्मणा स्वयं ऐसा पूर्वतर ही सद्भे आचिहा परमर्ष भी व्यास जी ने कहा बेटा पूर्वकाल में साक्षात ब्रह्मा जी ने जिस आचार व्यवहार का विधान कर दिया है पहले के सतपुरुष तथा ऋषि महर्षि भी उसी का पालन करते आ रहे हैं ब्रह्मचर्य परम ऋषियों ने ब्रह्मचर्य के पालन से ही उत्तम लोकों पर विजय पाई है अतः मन ही मन अपने कल्याण की इच्छा रखकर पहले ब्रह्मचर्य का पालन करें। वने मूल फलाशायी तप्यंत विपुल तपह पुण्यायतनचारी चूता फिर वाहन प्रस्थ धर्म का आश्रय ले वन में फल मूल खा कर रहे भारी तपस्या में तत्पर हो जाए पुण्य तीर्थों में भ्रमण करे और किसी भी प्राणी के अपने द्वारा हिंसा ना होने दे विधो में सन्न मुछले वाहन प्रस्थ प्रतिश्रय काले प्राप्त चन भयक्षम कल्पते ब्रह्म भू जे इसके बाद संयासी होकर यथा समय भिक्षा से जीवन निर्वाह करते हुए भिक्षा के लिए वाहन प्रस्थि के आश्रम पर उस समय जाना चाहिए जबकि मूसल से धान कूटने की आवाज न सुनाई पड़े और रसोई घर से धुआं निकलना बंद हो जाए इस प्रकार जीवन बिताने वाला सन्यासी ब्रह्म भाव को प्राप्त होने में समर्थ होता है निस्तुत नमस्कार परित्यज शुभ शुभ अरण्य विचर ही कि ये न के न चिदाचित सुखदेव तुम भी स्तुति और नमस्कार से अलग रह शुभाशु कर्मों का परित्याग करके जो कुछ फल मूल मिल जाए उसे से भूख मिटाते हुए वन में अकेले विचरते रहो शोकवाच यदम वेद वचन लोकवा ते विरुद्ध ते प्रमा प्रमाणे च विरुद्धे शास्त्रता प्रमाण तो भय कथ कर्मण अविरोधे न कथम मोक्ष प्रवर्तते सुखदेव ने पूछा पिताजी कर्म करो और कर्म छोड़ो ये जो वेद के दो तरह के वचन हैं लोक दृष्टि से विचार करने पर परस्पर विरुद्ध जान पड़ते हैं ये प्रमाणिक हैं या अप्रमाणिक यदि प्रमाणिक हैं तो परस्पर विरोध रहते हुए इन्हें शास्त्र वचन कैसे माना जा सकता है तथा दोनों ही प्रमाणिक कैसे हो सकते हैं यह सब मैं सुनना चाहता हूँ साथ ही यह भी बताइए कि कर्मों का विरोध किए बिना मोक्ष की प्राप्ति किस तरह हो सकती है जी कहते हैं उनके इस प्रकार पूछने पर गंधवती अर्थात सत्यवती के पुत्र महर्षि व्यास ने अपने अमित तेजस्वी पुत्र के वचन का आदर करते हुए उससे इस प्रकार कहा वाचम गृहस्थ स्तुत भिक्षुक यथोक्तण सर्व गति पर व्यास जी बोले बेटा ब्रह्मचारी गृहस्थ वन प्रस्तौर सन्यासी ये सभी अपने अपने आश्रम के लिए भिस्थ शास्त्रोक्त कर्मों का पालन करते हुए परम गति को प्राप्त होते हैं एको प्यास्रमाने एक यदि कोई एक पुरुष भी इन आश्रमों के धर्मों का राग द्वेष से शून्य होकर विधि पूर्वक अनुष्ठान कर ले तो वह परमात्मा को तत्व से जानने का अधिकारी हो जाता है चतुष्पदीन श्रेणी ब्रह्मिम ब्रह्मण्य एसा प्रतिष्ठिताम एतामारुषि ब्रह्म ब्रह्मलोके मत ये, ये, ये चारों आश्रम ब्रह्म में ही प्रतिष्ठित है और ब्रह्म तक पहुँचाने के लिए चार पैणी वाली सीढ़ी के समान माने गए हैं इस सीढ़ी पर चढ़कर मनुष्य ब्रह्मलोक में सम्मानित होता है आयुषस्तु चतुर्भागम ब्रह्मचार्य न गुरु व गुरुपुत्र वसे धर्मार्थ को विदेश के बालक को चाहिए कि ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए गुरु अथवा गुरुपुत्र की सेवा में अपनी आयु के एक चौथाई भाग अर्थात 25 वर्षों तक रहे वहाँ रहते हुए किसी के दोस्त न देखे ऐसा करने वाला ब्रह्मचारी धर्म और अर्थ के ज्ञान में कुशल होता है जगन्यासा उत्थाय गुरुवे स्मरे दासे कर्तव्य कार्यन मह गुरु के सोने के पश्चात नीचे आसन पर सोवे और उनके जागने से पहले ही उठ जाए गुरु के घर में एक शिष्य या दास के करने योग्य जो कुछ भी कार्य हो उसे वह स्वयं पूरा करे कृतमृत्येवत कोविदः किंकरुजी जो भी आज्ञा दे उसके लिए सदा यही उत्तर दे कि भगवन इसे अभी पूरा किया और वह सब कार्य करके उनके पास आकर खड़ा हो जाए मेरे लिए क्या आज्ञाएं हैं ऐसा पूछते हुए एक आज्ञाकारी सेवक की भांति गुरु का सारा कार्य करने के लिए तैयार रहे और सभी कर्मों के संपादन में कुशल हो करमातिशे तो अपनी उन्नति चाहने वाले शिष्य को गुरु की सेवा टहल का सारा कार्य समाप्त करके उनके पास बैठकर अध्ययन करना चाहिए वह सबके प्रति सदा उदार रहे और किसी पर कोई कलंक न लगावे गुरु के बुलाने पर झट उनकी सेवा में उपस्थित हो जाए क्षुति दक्ष गुणो पे तो विवाहतरा चक्षा गुरीक्षेत जितेंद्रिय हम बाहर भीतर से पवित्र रहे कार्य में कुशल हो गुणवान बने भीतर से सद्भावना रखकर बीच बीच में ऐसी बात बोले जो गुरु को प्रिय लगने वाली हो शांत भाव से भक्ति भरी धृष्टि डालकर गुरु की ओर देखे और इंद्रियों को वश में रखे ना भुक्तवती चापित नोपिपेत ना तीर्थते तथा शीत ना सुप्ते प्रस्वपे चम आचार्य जब तक भोजन न कर ले तब तक स्वयं भी न खाए वे जब तक जलपान न करें तब तक स्वयं भी न करें उनके बैठने से पहले स्वयं भी न बैठे और उनके सोने से पहले स्वयं भी न सोए उत्ताभ्या पहाड़ीभ्या पादावश्य मृदुस्पृशेत दक्षिण दक्षिणन वह सभ्यम सभ्यन पीड़यत दोनों हाथ फैलाकर अपने दाहिने हाथ से गुरु का दाहिना चरण और बाएं हाथ से उनका चरण धीरे धीरे छू कर प्रणाम करे अभिवाद्य गुर भगवन्ते इधम करे से भगवन इधम चापे कृतम मयाम इस प्रकार अभिवादन के पश्चात हाथ जोड़कर गुरु से कहे भगवन् अब आप मुझे पढ़ावें मैंने अमुक काम पूरा कर लिया है और यह अमुक कार्य अभी करूँगा ब्रह्म तदिकता यदगाप्य निवेद्य च यथावधि कुया च गुरुवे गुर ब्रह्मन इसके सिवा और भी जिन कार्यों के लिए आप आज्ञा देंगे उन्हें भी मैं शीघ्र पूर्ण करूंगा इस तरह सब बातें विधिवत निवेदन करके गुरु की आज्ञा लेकर फिर दूसरा कार्य करें और उसे पूरा करके पुनः उसका सारा समाचार गुरु जी को बतावे या सुगंधान वहा पे ब्रह्मचारी न सेवते सेवेतान थे वे तान समावृत्य जिन जिन गंधों और रसों का ब्रह्मचारी को सेवन नहीं करना चाहिए उनका वह ब्रह्मचर्य काल में त्याग करे समावर्तन संस्कार के बाद ही वह उनका सेवन कर सकता है यही धर्म का निश्चय है ये कैचि ब्रह्मचारीण सर्वाचरेपो गुर शास्त्रों में ब्रह्मचारी के लिए जो कोई भी नियम विस्तार पूर्वक बताए गए हैं उन सब का वह पालन करें तथा सदा गुरु के समीप ही रहे सा स एव गुरव प्रेतहृत्य यथा बलम आश्रमाद्रम स्वे वह शिष्यो वर्तेमण इस प्रकार शिष्य यथाशक्ति सेवा करके गुरु को प्रसन्न करे और उन्हें उपहार देकर उनकी आज्ञा से ब्रह्मचर्य आश्रम से दूसरे आश्रमों में प्रदार्पण करें और वहां भी उन आश्रमों के कर्तव्यों का पालन करता रहे वेद व्रत उपवास न चतुर्थे चाजुसो गुरु वे दक्षिण जब वेद संबंधी व्रत और उपवास करते हुए आयु का एक चौथाई भाग व्यतीत हो जाए तब गुरु को दक्षिणा दक्षिणाधिकर विधि पूर्वक समावर्तन संस्कार संपन्न करे धर्मलब्धदारय अग्नि नृत्नतः द्वितीय महासोभाग में भवे धर्मतः पत्नी का पाणी ग्रहण करके उसके साथ यथपूर्वक अपने की स्थापना करें और आयु के द्वितीय भाग अर्थात पचास वर्ष की अवस्था तक उत्तम व्रत का पालन करते हुए गृहस्थ बना रहे ये श्री महाभारत शांति परमढ़ मोक्ष धर्म परमढ़ि शुकाुप्रस् द्विचत्शतमोध्याय इस प्रकार प्रकाशी महाभारत शांति पर्व के अंतर्गत मोक्ष धर्म पर्व में सुखदेव का अनुप्रश्न विषय दो अध्याय पूरा हुआ